भद्रम पश्ये माक्ष स्थिंग अथर्वेदीयंडुपिकिका अलात्ति प्रकरण के पचिष तेईसवें कार्य का कुछ विचार हो गया है जिसने पूर्ववादी जो द्वैतवादियों का मत का खंडन किया कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकता देखा युक्ति से देखा शरीर पहले होता है या धर्माधर्म पहले होता है निर्णय नहीं हो पाता इसलिए सब अज्मा है, आजात है कि पैदाई दुनिया और बौद्ध मत को रखते हैं बुद्ध के चार शिष्य हैं को एक का नाम है माध्यमिक माध्यमिक दूसरा है योगाचार तीसरा है सौत्रांतिक चौथा होता है तो उनका जो मत है मुख्य मत होता है इनका शून्यवाद माध्यमिक मत होता है कुछ नहीं है उसमें कल्पना है खाली कुछ नहीं है ऐसा मान्यता है अभाव है अभाव में कल्पना मानता है एक बात ऐसा है हम भी कल्पना मानते हैं इन सूचियों के आधार पर शिवम शांतम और द्वितम इत्यादि स्थिति है उसके आधार पर वेदांत भी कल्पना कहते हैं जगत को किन्तु यहाँ अधिष्ठान को मानते हैं एक चेतन आत्मा को अधिष्ठान मानते हैं आत्मा में कल्पना मानते हैं किन्तु तो शून्यवादी बौद्धों ने शून्य में कल्पना किया तो होते हैं शून्य है कुछ नहीं है शून्य में जगद दीख रहा है शून्य है कुछ नहीं ऐसा मानता है ने सोचा कुछ नहीं हमें कल्पना नहीं कर सकते कल्पना के लिए कुछ न कुछ वस्तु चाहिए रशि होगी तो सर्फ की कल्पना हो पाएगी निर्धिष्ठान कल्पना नहीं होती है अधिष्ठान चाहिए कल्पना करने के लिए कोई ना कोई अधिष्ठान की आवश्यकता है तो दूसरे ने सोचा विज्ञान है माने तो मान योगाचार हैं बुद्ध का दूसरे शिष्य योगाचार और सौत्रांतिक वैवाषक इन्होंने विज्ञान को स्वीकार किया कुछ नहीं है तो नहीं हो सकता विज्ञान में है <activates Italia> तो विज्ञान में कल्पना है योगाचार बदता है एक विज्ञान है क्योंकि क्षणित विज्ञान है यही विज्ञान बात आगे खंडन करेंगे हमारा भी विज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है ज्ञान है स्वरूप ज्ञान वृत्ति ज्ञान में ज्ञान स्वरूप है वेदांत मत में भी विज्ञान होता है ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म आनंदम विज्ञान दिया जाता है तो उनमें हमारे में क्या भेद पड़ता है इनका विज्ञान क्षणित है हमारा विज्ञान एक अजन्मास्थायी विज्ञान है आगे क्षणित विज्ञान का खंडन करेंगे तो विज्ञान को लेकर के तीन वादी होते हैं बहुतों विज्ञान कल्पना होती है बोलता योगाचार बाहर का विषय नहीं है शब्द स्पर्शा कोई विषय नहीं है केवल कल्पना भीतर एक ज्ञान है उसमें कल्पना करते हैं। जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना होती है उसी प्रकार विज्ञान है उसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है उसमें कल्पना है कल्पित है सारा जगत ऐसा विज्ञानवादी बहुतों का कथन है किंतु आगे जो सौत्रांतिक और वैभाषिक है वो कहते हैं उनका कहना है नहीं केवल विज्ञान में ही कल, जगत कल्पित नहीं है अर्थापत्ति से सिद्ध होता है कि जगत भी है विज्ञान है बाह्य वस्तु भी है क्योंकि बाह्य वस्तु यदि न हो तो आकार किसका बनाएगा वो विज्ञान जो तो घटाकार पटाकार पटाकार बनाना होगा उसको कोई वस्तु ही में तो किसका आकार बनाएगा विज्ञान ही आकार बनाता है बोलना चाहते हैं रशि है तो ऐसी आकार बनाएगी सर्प की सर्प अन्य आकार बनाएगा तो विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है कोई तो आकार कैसा बनाएगा वो वस्तु का आकार कैसे बनाएगा बाह्य वस्तु भी है अपलाप नहीं कर सकते विज्ञान कभी भी निराकार विज्ञान होता नहीं है उनका करना है आकार सहित तो होगा खाली ज्ञान नहीं होता या तो घट विशेषण बनेगा या पट विशेषण घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान ऐसा बोलते मनुष्य का ज्ञान खाली ज्ञान नहीं होगा किसका क्या ज्ञान होगा बताइए कोई न कोई विषय घटित ज्ञान होगा तो वो विषय को भी मानना पड़ेगा खाली विज्ञान में कल्पनाएं करके काम नहीं चलेगा बाह्य विषय भी है किंतु जैसे विज्ञान क्षणिक है वैसे बाह्य विषय भी क्षणिक है वो विज्ञान उसी समय विषय को पकड़ता है और उसे विषय विनाश होगा ज्ञान विनाश होगा कि सौ त्रांति का कह रहा है किन्तु अनुमान से सिद्ध होगा भाई बाह्य विषय भी हैं यह सिद्ध होगा अनुमान से क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण कई जगह में धोखा दे चुका है रज्जु पड़ी थी हमें सर्प बुद्धि हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण बोलता था सर्प किन्तु तो मिली क्या रशिद मरूभूमि थी हमको जल बुद्धि हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण ने बताया जल बाद में मिले मरुभूमि में। शुक्ति के टुकड़े में चांदी बुद्धि हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी बोल रहा था प्रवृत्ति हो रही थी चांदी समझ करके जा रहे थे किंतु शुक्ति का टुकड़ा हाथ में आया प्रत्यक्ष प्रमाण पर कोई भरोसा नहीं अनुमान से सिद्ध होता है कि बाह्य विषय भी है अर्थ क्रियाकारिता आदि हेतु देकर अनुमान से सिद्ध होगा अर्थापत्ति प्रमाण देना चाहता है केवल विज्ञान करने से काम नहीं चलेगा बाह्य विषय भी है तभी तो आकार बनाएगा वो विषय का तभी बनेगा विज्ञान अगर तो विषय ही न हो तो क्या आकार बनाएगा खाली ज्ञान क्या आकृति बनाएगा तो ज्ञान कभी भी होता है तो आकृति सहित होता है या तो घटाकार, चटाकार मठाकार जैसा जो हो कोई ना कोई वस्तु को लेकर ही ज्ञान बिना निर्वस्तुप ज्ञान नहीं होगा वस्तु के साथ होगा इसलिए बाह्य विषय को मानना पड़ेगा विज्ञान तो है किंतु बाह्य विषय भी है किंतु अनुमान से सिद्ध होगा ऐसा बोलने वाले हैं सौतांत्रिक शिष्य वैवाहिक है चौथे वो कहते नहीं प्रत्यक्ष ही होता है जब अग्नि से अग्नि के साथ स्पर्श होता है हमें जो दुख होता है जो दाहकता के कारण दुःख कष्ट होता है वो कष्ट बाद में अनुमान करेगा उसको तत्काल होता है प्रत्यक्ष होता है विज्ञान तो भी है बाह्य विषय भी प्रत्यक्ष है विषय अनुमान के नहीं प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष सिद्ध है कि तो ऐसा वैभाषिक का है अब वो सौत्रिक और वैभाषिक दोनों तो बाह्य विषय को मानने वाले हैं एक अनुमान से है, एक मानता है एक तो प्रत्यक्ष मानता है किंतु क्षणिक है जैसे विज्ञान क्षणिक है उनके क्षणिक होता है मान जैसे दीप की जो तो शिखा होती है प्रातः काल से लेकर के सायकाल तक हम एक ही दीप की ज्वाला मानते हैं तो ज्वाला कड़ती रहती, करती रहती है ऊपर से कड़ती रहती है नीचे पैदा होती रहती है ज्वाला ऊपर से कटती रहे एक एक क्षण में नाश होता जा रहा उपर से। तो से नाया नाया है उपर्शन और नीचे से नया नया उत्पन्न होती वैसे इनका दृष्टांत देते हैं सेयम दीपकलिका इत्यादि प्रतिविज्ञा हो रही है वहां किंतु तो एक नहीं है फिर भी होती है करके देखिए। से यं ती को कहा गंगा धारा ये धारा जो है ना वही है जो प्रातकाल था वही धारा है नहीं वो धारा तो हरिवार पहुंच चुका है प्रातकाल जिसमें हमने गोटा लगाया था वो धारा अब नहीं रहा तो तो वो सदृश धारा आ रहा है उसका प्रवाह चल रहा है आगे बढ़ रहा है पीछे से आ रहा है पैदा हो रहा है पहले वाला जा तो ऐसे यहां कोई एक ही विज्ञान प्रत्यक्षण विज्ञान बदलता रहता है उनके मत में ऐसा है हमारे यहां विज्ञान स्थायी विज्ञान है वो आगे चर्चा होगी कि विज्ञान का खंडन करेंगे हम स्थाई विज्ञानवादी हैं हम तो सत्यम ज्ञान और अनंतम ब्रह्म वाले हैं देश काल परिच्छेद से रहित विज्ञान हमारा है वेदांतियों का विज्ञान है तो विज्ञानवादी हम भी हैं को तो, कब ये सौतांतिक और वैभाषिक आकर के बोलते हैं कि केवल विज्ञान मानने से काम नहीं चलेगा बाह्य विषय को भी बाह्य विषय की सत्ता भी मानी जाएगी क्योंकि सामने विषय न हो तो क्या आकार बनाएगा वो आकार बनाने के लिए विषय होता है कब भी ज्ञान होता है विषय घटित होता है विषय रहित निर्विषय ज्ञान होता नहीं है यही आप तरह देना चाहते हैं ये दो माना बाह्य विषयों के जो कथन करने वाले हैं सौत्रांतिक और वहिक उनका मत का खंडन करेगा विज्ञानवादी बोलता, योगाचार खंडन करेगा बाह्य विषय नहीं है खाली ज्ञान है ऐसा बोलेगा फिर वो विज्ञानवादी का खंडन करेगा वेदांति आगे यही कहना चाहते हैं ठीक है देखिये वस्तुरो वस्तु तो जन्म आयोग देखा गया बहुत युक्ति लगा करके देखे, देखा पूर्वों में कोई भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती कार्य का भाव से ग्रसित हो रहे हैं कौन कारण कौन कार्य निश्चय नहीं हो पाता कार्य पहले है कि कारण पहले है फल से वृक्ष बीज से वृक्ष होना है कि बीज वृक्ष से बीज होना है, है। निर्णय तो नहीं होता है ऐसा दिखाया दिखाया वस्तु हमारे जो वस्तु है जितने वस्तु उनका वस्तु वास्तव नहीं काल्पनिक जन्म तो होगा रजु में सर्प जन्म होता है काल्पनिक होता है वास्तविक सर्व पैदा नहीं हो सकता इसी प्रकार कि जागरत के जो जागृत के विषय जो जो हमारे लिए अस्तित्व बनकर के परीक्षा में कार्य में सत्यत्व वृद्धि हो रही है ये विषय वास्तव में नहीं है कल्पना है अगर ये विषय हो तो सुसुप्ति में भी मिलना चाहिए जो वस्तु होता है उसका कभी बाद नहीं होता जैसे आत्मा है उसका बाद सुसुप्ति में मिले जाता है जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसुप्ति में भी बाह्य तो विषय जो हमें अस्थि बुद्धि करके जो सत्यत्व तो बुद्धि हो रही है शब्द स्पष्ट और गंग जो विषय हमारे पास सामने होते हैं जिसमें हम मर रहे हैं वास्तव में ये नहीं है क्यों तो जागृत का विषय का अभाव हो जाता है स्वप्न में स्वप्न का विषय का अभाव जागृत में है दोनों का अभाव सुसूचित है में कोई विषय नहीं होता क्यों तो होते हैं हम ज्ञान स्वरूप आपमा वहां भी होते हैं हमारा तो योग माता है तो वस्त्रों वस्तु तो जन्म अव्योगा वास्तव में देखा जाए श्रुति तो बोलती है बाचारोण विदारोणे मृतिकाय सक्रो श्रुति तो बोलती है जो भी शब्द प्रयोग जो होता है कार्य करके कार्य वर्ग करके शब्द प्रयोग होगा वो केवल बाणी का विषय मात्र है वस्तु नहीं होता वहां कारण सत्य होता है श्रुति बोलती है और युक्ति से भी सिद्ध हुआ जैसे बीज और वृक्ष में देखा बहुत विचार से देखा सिद्धि नहीं पाई इसलिए क्या होगा दोनों ही अजन्मा सिद्ध हो जाता है क्यों चलो वृक्ष पहले पैदा होगा मान लिया जाए कैसे होगा बिना बीज का तो नहीं होगा वो तो बीज जिस बीज से वृक्ष को पैदा होना है वो बीज भी आ, अभी पैदा ही नहीं हुआ बीज तो वृक्ष को बीज भी पैदा नहीं करेगा पैदा होना चाहिए किससे पैदा होना है वृक्ष से पैदा होना है तो अजनवा बीज है वृक्ष को कैसे पैदा करेगा और अजनवा वृक्ष बीज को कैसे पैदा करेगा विचार से देखने पर कोई उत्पन्न होने की संभावना नहीं जो कोई व्यवहार चल रहा है कार्य का भाव किंतु तो वास्तविक नहीं हो सकता सब अजन्मा सिद्ध होते ना बीज को जन्म पाए कर पाएंगे ना नीत वृक्ष का कर पाएंगे न धर्माधर्म के जन्म से सिद्ध कर पाएंगे ना शरीर का जन्म सिद्ध कर पाएंगे विचार से जान प्राइव सिद्ध करो तो वस्तु जन्म अयोगात वास्तव में वस्तु का जन्म संबंध संभव न होने से अजम विज्ञान मात्रम कत् जीवता हूं पूर्व केवल विज्ञान मात्र स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप एक विज्ञान है आत्मा है ज्ञान स्वरूप आत्मा कोई पारमार्थिक वस्तु है इस कोई पैदा ही नहीं हुआ एक ही आत्मा है उसी आत्मा में कल्पना है सारा जगत देखो ये जो मांडव की श्रुति है अध्यारोप और अपवाद दो प्रकार से इसमें चर्चा हुई इसमें बारह मंत्र हैं सारा मिलकर के मानलों के स्थिति में प्रथम मंत्र से लेकर के षष्ठ मंत्र तक आत्मा का आरोप किया आत्मा को चार तीन प्रकार से दिखाया तीन तीन अवस्था दिखाई जागृत स्वप्न सुशक्ति अवस्था दिखाई विश्व तेजस प्रज्ञा आत्मा का स्वरूप दिखाया और बहुत कुछ कहा जागृत वहष प्रज्ञा इत्यादि करके कहा तो जागृत स्थान वाला है जागृत अवस्था वाला है वो कह बहि प्रज्ञा वाला होता है बाहर के विषयों के साथ अच्छा संबंध होता है इंद्र के माध्यम से सप्ताह एक और विक्षक कहा था सात अंग होगा आंख होगा मुख होगा सब कल्पना होगी और उन्नीस प्रकार से किसी एक प्रकार से भोग करता है पांच ज्ञान इंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिया है पंच है पन्द्रह हो जाते हैं और मन बुद्धिचित अंतर उन्नीस में से किसी एक के सहारे से विषय पर भोग करता है जागृत का प्रथमा पार इत्यादि कहा कुछ विशेष आत्मा का यह आरोप करके विश्व की कल्पना की अवस्था की कल्पना की अंगों की कल्पना की स्मृति अध्यारोप है वैसे स्वप्न स्थान में जो ऐसा ही है तेजस की कल्पना की है स्वप्नावस्था आदि की कल्पना की है और सुसुक्ति में भी ऐसा ही है प्राज्ञ की कल्पना की अवस्था की सुश्रुक्ति अवस्था की कल्पना वहां का विषय अज्ञान आदि की कल्पना की और आगे ष्ठ मंत्र में जाकर के ऐसा सर्वेश्वर इत्यादि बोल करके सुश्रुक्तिकालीन आत्मा को सब कुछ बताया तो सप्तम तो मंत्र में ये सारी बातें हो गई यहां तक चला गया सात मंत्र तक हो गए अष्टम मंत्र में फिर अपवाद रूप में कहा वो आत्मा के लिए कहा नए नए वो बीस प्रज्ञा भी नहीं है अंतस् प्रज्ञा भी नहीं है प्रज्ञानधन भी नहीं है अप्रज्ञा भी नहीं है प्रज्ञा भी नहीं है वो तो अव्यवाहन है अदृष्ट है अव्यवाह इत्यादि वहां पर शिवम शांतम अद्वैतम इत्यादि कहा वो अपवाद प्रक्रिया से आत्मा का स्वरूप बताया अष्टम मंत्र था नवम मंत्र से लेकर के एकादश मंत्र तक ओमकार के आरोप किया ओम का आरोप हुआ ओम भी ओम का भी तो चार मात्राओं में ले जाना है तो आकार, उकार मकार करके जैसे आत्मा का विश्व तेजस प्राज्ञा जाग्रत स्वप्न सुश्रुति आदि भेद करके बताया था उसी प्रकार आकार उकार मकार तीन एक एक विश्व के साथ में आकार का संबंध तेजस के साथ उकार का संबंध दिखाया नवम मंत्र दशम मंत्र एकादश मंत्र ये भी आरोप वाला पक्ष है द्वादश मंत्र में जाकर के फिर अपवाद किया ओंकार तो के बारे में अमात्र चतुर्थ अब व्यपहारिया इत्यादि का जो चतुर्थ मात्रा है ओमकार का वो अमात्र है तीन मात्रा है अहोमा तो मात्रा वाले हैं जैसे आत्मा का विश्व है जस प्राज्ञा वो अवस्था रहित है उसी प्रकार ओमकार के भी अमात्र चतुर्थ करके द्वादश मंत्र भी जाते हैं ऐसा करके अपवाद रूप में है ये जो अष्टम मंत्र और द्वादश मंत्र ये दो मंत्र अपवाद के लिए है और बाकी जो दस मंत्र है प्रथम से लेकर के सप्तम तक और नवम दशम एकादश मिलकर के दस मंत्र होते हैं ये आरोप के लिए दोनों प्रक्रिया है पहले आरोप दिखाया फिर अब वहां तो मांडू के कारिका का जो उदय हुआ है गौड़पादाचार्य ने दिया है तो आरोप वाला प्रकरण का तो आगम प्रकरण में अर्थ कर दिया संक्षेप ने अर्थ है आरोप वाले का जागृत स्वर्म सुशुक्ति आदि की चर्चा कर दी ओंकार की ऊपर की चर्चा की बाकी अष्टम मंत्र का जो तो विषय है और द्वादश मंत्र का विषय है वहां पर आत्मा का जो तुरीय अवस्था है और ओंकार का चतुर्थ पाद करके जो बोला जा रहा है हम आत्रा चतुर्थ करके काम इनकी एकता करके रखा है उसी के यहां वैत्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण फला सांति प्रकरण कोई दो मंत्रों की व्याख्या है अपवाद रूप में है तो अबवाद काल में कुछ जन्म सिद्ध होता ही नहीं आरोप काल में था उसकी जो भी व्याख्या कर दी प्रौढ़ाचार्य जी ने आगम प्रकरण में कर दिया है तो ये अजन्मा जो सिद्ध कर रही उक्ति देकर के वो दो मंत्रों के ऊपर दृष्टि है अष्टम मंत्र और द्वादश मंत्र के दृष्टि है आचार्य उसी को लेकर के अजन्मा घोषित कर हैं क्योंकि सूत्र ऐसे बोलती है शिवम शांतम अद्वैतम इत्यादि है द्वादश मंत्र में भी ऐसे आया है अमात्र चतुर्थ अव्यवहार्य सर्व प्रपंच उपसम प्रविशति आत्मान विशति आत्मान आत्मा आत्मान इत्यादि आया एवं वेद ऐसा आया तो उसी में प्रवेश करता अपने में स्वरूप में प्रवेश करेगा वो अन्य नहीं जाएगा ऐसा द्वादश मंत्र में आया तो ये जो अष्टम मंत्र द्वादश मंत्र की व्याख्या रूप है ये जो काहरी जो द्वैत्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलाद शांति प्रकरण वो अजन्मा घोषित कर रहा वहां पर शिवम शांतम अद्वैतम स्त्री है नामद प्रकोण निषेध के माध्यम से बोलती है स्मृति नाम प्रकोप नव स्तृति है वाष्ट मंत्र वैसे बोलता है द्वादश मंत्र वैसे तो गौरपादाचार्य उन स्मृतियों को लेकर के अर्थ कर हैं इधर गौरपादार्य के आचार्य के मध्य तीन सप्ताह चलती है शंकराचार्य उसी के अनुयायी है तीन सप्ताह मानते एक व्यावहारिक सत्ता एक पारमार्थिक सत्ता और एक प्रादिभाषिक सत्ता बाकी बादी जितने भी हैं दो सत्ता को लेकर चलते हैं प्रादिभाषिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता को नहीं मानते। चाहे बौद्ध हो चाहे बागी द्वैधवादी हो सबके सब दो सत्ता वाली वाले नहीं शंकराचार्य जी अथवा गौरपादाचार्य जी ने तीन सत्ता क्यों मांगी दो सत्ता की चर्चा स्थिति नहीं है आरोप वाला है व्यावहारिक सत्ता और अपवाद वाला है पारमार्थिक सत्ता आत्मा के ऐसे ऐसे दिखाया ना चार पांच दिखाया कहा दिखाया आरोप काल में दिखाया के दिखाया। दे नाम दे दिया आरोप काल है अपवाद काल में तो नांद प्रज्ञ न ना बहिष्प्रग्ञ इत्यादि इन शब्दों से कहा कहाता और बाकी बौद्धादि भी ऐसे मानते हैं पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता तो सभी मानते ही है राज्यों में सर्पादि होना स्वप्नों के पदार्थ होना ये प्रातिभाषिक सत्ता है तो व्यावहारिक सत्ता बाकी लोग नहीं मानते उनके यहां गोही होते हैं या तो पारमार्थिक सत्ता या प्रातिभाषिक सत्ता किंतु वेदांतों के मत में तीन सत्ता है ये जगत अनिर्वचनीय शब्द से बोलते हैं इसको आने बिल्कुल नहीं बंदिया पुत्र जैसा नहीं केवल शब्द प्रयोग होता हो नहीं होता इस बात नहीं है प्रतिक्रियाकारिता है बिल्कुल असत ऐसा नहीं मान सकते और आत्मा जैसा भी नहीं है बाधित हो जाता जा है अनिर्वचित हो टीकें व्यावहारिक सत्ता वाले बाकी रजू सरकार जो भाषण वाले हैं वो प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं प्रतिनिधि काल में अन्य काल में नहीं है वो स्वाप्निक पदार्थ है प्राति वाले हैं व्यावहारिकालीन तो जगत में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसी को माने खंडन करने के लिए कई आचार्यों ने विचार किया कोशिश किया जब तक ये सत्यत्व बुद्धि नहीं जाएगी तब तक हम अपने स्वरूप स्थिर नहीं हो पाते शरीर आदि में जब तक सत्यत्व बुद्धि है तो इसी के पीछे पड़े रहेंगे अपने स्वरूप तो के लिए कुछ कर नहीं सकते पहचान नहीं सकते तो अपने स्वरूप पहचान के लिए इनसे हटने के लिए कई युक्तियां लगाई है व्यावहारिक क्षमता सुर्तियों में चर्चित है उसी को युक्ति के द्वारा सिद्ध किया है पैदा क्यों विचार से देखने पर पैदा नहीं हो सकता है पूर्व प्रकट में देख लिया ठीक है वस्तुओं वस्तु वस्तु जन्म में वस्तु का कोई किसी भी वस्तु का जन्म नहीं हो सकता पूर्व ने दिखाया अजम विज्ञान मात्र तत्व नहीं एक विज्ञान है और कुछ ऐसा पूर्व को निश्चित है अब वो विज्ञान जो होगा स्थाई होगा कि क्षण होगा आगे विचार करेंगे बौद्ध भी विज्ञान ही मानता है योगाचार जो बौद्ध है वो क्षणिक विज्ञान को ही वस्तु मानता है बाकी वस्तु काल्पनिक मानता है हम भी विज्ञान में कल्पना मानते हैं कि हमारा विज्ञान होगा स्थाई विज्ञान उनका विज्ञान होगा क्षणिक होगा यही अंतर हो आगे जाकर अब कहना चाहते हैं इदानी बाह्यार्थवाद में उत्थाप रहती है जो बाह्यार्थवादी बौद्ध है सौत्रांतिक और बहिभाषिक कहते हैं तर्क देते हैं भी हमारा सिद्धांत है वो कहते हैं हमारा सिद्धांत विज्ञान है विज्ञान में कल्पना मानने वाले हम हैं किंतु तो देखा दूसरे के सिद्धांत की बातें कुछ माननी पड़ेगी आपको हमें मानना होगा यद्यपि हमारा सिद्धांत नहीं बाह्य विषयों को मानना हम तो विज्ञानवादी हैं, ऐसा बौद्ध बोलेंगे सौतान्तिक वैभाषिका तो आकार के कोई तो ज्ञान नहीं होता कोई ना कोई आकृति के साथ ही ज्ञान होता है इसलिए बाह्य विषय तो आकार देने वाले कौन है विज्ञान में विषय होगा तो आकार बनेगा धड़ सामने होगा तो गोल बन बनकर बन बनकर विज्ञान तैयार होगा वृद्धि बनेगी तो बाह्य विषयों को भी मानना पड़ेगा अगर ये वस्तु के बिना वो विज्ञान पैदा नहीं हो सकता अर्थापत्तिकेलिना तद अनुपन्न अर्थापत् प्रमाण देता है अगर बाह्य विषय का अभाव हो न हो तो ज्ञान होगा ही नहीं विषय घटी थी ज्ञान होता, कोई होता है, भी भी है कोई भी ज्ञान होता है चाहे खड़ा एक मनुष्य दिखाई देगा भीतर मन में कोई भी ज्ञान है मन को वृत्ति जो करना विज्ञान होता है क्या घटाटार बन जाएगा भीतर घट बन जाएगा पहाड़ बन जाएगा भीतर बनेगा तो बाहर का विषय था भीतर फोटो ले लेता है वो वहां विज्ञान होता है वो आकार के बिना कोई विज्ञान होता नहीं तेरे बिना तद अनुपण अर्थापत्ति प्रमाण लग जाएगा बाह्य विषय न हो तो विज्ञान नहीं हो सकता विज्ञान हो रहा है विज्ञान है इसके मतलब बाह्य विषय भी है ऐसा मानना पड़ेगा बाह्य विषय की अस्तित्व मानना पड़ेगा एक अर्थापत्ति प्रमाण दूसरी अर्थापत्ति ये भी है जब अग्नि के साथ संपर्क हो तो दुख होता है क्या अनुमान आदि करने लग जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा प्रत्यक्ष होगा अग्नि है तभी तो जलाया अगर न होती अग्नि काल्पनिक का अग्नि होती तो हमको दर्द होना था कि नहीं होना था हम अग्नि की कल्पना करेंगे हाथ में अग्नि का संपर्क हो गया मान लेंगे तो जलन होगा जल होने दुख भी नहीं होगा काल्पनिक अग्नि का, का संबंध से दुख होना चाहिए किंतु तो दुख हो रहा है इसके मतलब अग्नि है ऐसे दुख हमको होता है बाह्य विषय का हो तो दुख नहीं होना चाहिए दुख हो रहा है विषय भी है दो अर्थात तो ये जो सौतरांतिक और वैवाहिक जो बहुत हैं बाह्य विषय की सिद्धि करते हैं क्योंकि तो क्षणिक करते हैं स्थायी विषय नहीं है क्षणिक है उसी क्षण जम हुआ होगा उसी क्षण नाश नहीं होगा होगा ऐसे विषय मानते हैं एक अनुमान से सिद्ध करता है एक प्रत्यक्ष अवता है अनुमान से सिद्ध करने वाला बाह्य विषय के बिना ज्ञान नहीं होना चाहिए ज्ञान हो रहा है इसका मतलब विषय भी है अनुमान करेगा वो और दूसरा जब प्रत्यक्ष हो रहा है अग्नि के संपर्क से होने वाला जो चलन आदि है दुख है प्रत्यक्ष है वो, अनुमान के समय नहीं होता भाई ये विषय के तो प्रत्यक्ष ही होता है विषय मानना पड़ेगा बाह्य विषय यद्य हमारा सिद्धांत नहीं ये भी बोलते हैं ये दूसरे का सिद्धांत है ये पौराणिक आदि लोग मानते हैं वेदांति आदि मानेंगे जो भी मानेंगे तो हम तो नहीं मानते हमारा सिद्धांत तो विज्ञान में कल्पना है फिर भी ये जो दो चीजों को देखती हुई विज्ञान अपने आप अप आकार धारण नहीं कर सकता विषय के बिना एक ये है विषय जरूर मानना पड़ेगा भी हमारा सिद्धांत नहीं फिर भी मानना पड़ेगा हमको दूसरा जब अग्नि आदि इसी संबंध से जलन होता है तो अग्नि न होती तो कहां जलन होता है? जलन नहीं होने दुख नहीं होना दुख हो रहा है दुख की अनुभूति है तो अग्नि को मानना पड़ेगा तो यद्यपि हमारा सिद्धांत न होने पर भी ये पर सिद्धांतों को हमें स्वीकार करना होगा ये भी हमारा सिद्धांत नहीं है हमारा सिद्धांत विज्ञान है बौद्ध तो ऐसे बोलेंगे विज्ञानवादी ठीक है बाह्य अर्थवादी बौद्ध उत्तरांत को वैभाषिक आगे विज्ञानवादी खनन करेगा जरूरत नहीं ऐसा बोलेंगे ये कहना चाहते हैं बाह्यार्थवाद उत्थापित ही ये कहा सात के चित्त में कहा था बुद्ध ही चतरा शिष्या बुद्ध के चार शिष्य सौत्रांतिक वैभाषिक योगाचार चार नाम है उनका एक का नाम है सौत्रांतिक दूसरे का वैभाषिक तीसरे का योगाचार चौथे का है माध्यमिक तत्यक्ष अनुमान व्यक्तित क्रमश आद्योग पहले वाले जो दो, दो हैं सौत्रांतिक है? और वैभाषिक मानते हैं एक प्रत्यक्ष से वस्तु की सिद्धि मानते हैं एक अनुमान से मानते हैं बाहे विषय भी है विज्ञान से अतिरिक्त विषय भी है ऐसा मानने वाले हैं एक घटाधि बाह्य बाह्यार्थम अब रक्षा घटाधि बाह्य विषय विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु को भी स्वीकार करते हैं दोनों अंत्योच विज्ञान और जो योगाचार और माध्यमिक दो हैं आंतरिक वह आंतर क्षणिक विज्ञान सुन और एक मानता है आंतरिक क्षणिक विज्ञान भीतर में होता है विज्ञान बाहर वस्तु नहीं है केवल विज्ञान है कोई भी क्षणिक है ऐसा मानता है योगाचार और दूसरा शून्य बात यह सुनने कहा ये प्रथम आदि दो वचन है आंतरक्षणिक विज्ञान सुनिए एक शून्यवाद है भूषक लिग्न में प्रयोग है तो आंत, एक आंतरक्षणिक विज्ञान मानना और एक को शून्यवाद ऐसा मानने वाले दो हैं ये राचार और ये माध्यमिक ऐसे हैं तथा आद्याय और मतम उठा पहले उनमें दो मत पहले वाले जो मत है सौत्रांतिक और वैभाषिक शिष्य का मत लाते हैं विज्ञान है खाली विज्ञान नहीं है बाह्य विषय भी है ऐसा मानने वाले हैं तो बाह्य विषय बिना ज्ञान आकार नहीं बना सकता कभी भी ज्ञान होता है तो आकार सहित होता है बिना आकृति का ज्ञान नहीं होता कोई भी वस्तु लो और ज्ञान हो ऐसा तो होता नहीं है इसलिए बाह्य विषय भी मानना पड़ेगा यद्यपि हमारा सिद्धांत नहीं है ये भी बोलते हैं एक आ प्रज्ञप्ते स्थित अन्दा कोशत सलेशोपलब्धे परतंत्रास्थिता मता प्रज्ञते स निम्त मता नशत सोपल्धस्थ प्रतिमे ज्ञान विज्ञान का जप्तिर्जानक ज्ञान है के शास्त्री शासन शास्त्र प्रतीते त्रिपुटी के रूप में प्रतीत होता है यह शास्त्रा है उपदेश देने वाला है एक शास्त्र है और ये बताएं, शासन उपदेश ये तीन दिखाई पड़ते हैं विषय दिखाई पड़ते हैं ध्यान जब जा होगा तो या तो शास्ता रूप में दिखाई देगा या शासन रूप में दिखाई देगा या शास्त्रीय रूप में दिखाई शास्त्र रूप में दिखाई देगा ये, ये प्रतीति है प्रज्ञप्ति है तो में भी दो ने कहा स विषयत्वम दो प्रकार विषय के सही ज्ञान होता है कभी शास्त्र का ज्ञान कभी शासन का ज्ञान कभी शास्त्र का ज्ञान विषय सहित होगा विषय रहित होगा सनिमित्ता ही होगा निमित्ते सहितम सनिमित्तम निमित्त के सहित ज्ञान होगा निर्निमित ज्ञान खाली ज्ञान नहीं होगा कोई ना कोई विषय घटित होगा विशेषण बन जाएगा विषय ज्ञान होगा तो ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान ऐसा बोलते हैं विशेषण बन के रहेगा विषय रहेगा सविषयत्व एक सनिवितत्व अन्यथा द्वैनाशतः यदि ऐसा न हो तो द्वैत पदार्थ समाप्त हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा दो रूप में ज्ञान या आकार और आकारि दो बना था अभाव हो जाएगा अगर वो न हो तो विज्ञान भी कहा सिद्ध हो पाएगा विषय के अधि भी ज्ञान सिद्ध होना है द्वैनाशतः द्वैत का नाश हो जाएगा अगर नहीं मानेंगे विज्ञान से वस्तु नहीं मानेंगे तो क्या होगा सनिमितक नहीं मानेगे तो निमित्त के बिना ज्ञान भी नहीं हो पाएगा वो भी गया और वस्तु को तो अपलाभ कर ही दिया दोनों का नाश हो जाएगा वस्तु के बिना ज्ञान नहीं होना वस्तु का अपलाभ कर दिया विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु नहीं करके हमने ऐसा काम किया हम विज्ञानवादी हो गए विज्ञान से वस्तु नहीं बोल दिया और वस्तु के बिना ज्ञान भी नहीं होता तो वस्तु नहीं तो ज्ञान भी नहीं रहा दोनों का दोनों का अभाव हो जाएगा विषय के न मानने पर यही उनका तर्क है वैवासिक का और श्रोतां का और दूसरी बात है इसलिए भी विषय को मानना पड़ेगा संक्लेष उपलब्ध है संक्लेष होता है क्लेश सम्यक क्लेश है, संक्लेष है दुख अग्नि आदि के संपर्क होने पर जो हमें कष्ट होता है दहा आदि क्रिया से जो कष्ट होता है तो संक्लेष मानी दुख दुख की उपलब्धि हो रही है तो दुख का कारण होगा ना कोई ना कोई तो क्यों दुख होता अग्नि आदि दाह आदि जन्य क्रिया के कारण हमें कष्ट होता है वो उपलब्धि हो रही है ज्ञान हो रहा है ज्ञान हो रहा तो उस, है तो उसके निमित्त को मानना पड़ेगा किस निमित्त से दुख हुआ है होगा निमित्त तभी तो होगा अग्नि आदि के दाह हुआ होगा तभी तो दुख होता है खाली दुख नहीं होता अगर नहीं तो निरंतर होना चाहिए दुख हमेशा होता नहीं है कभी होता कभी नहीं होता इसका मतलब तो कोई न कोई निमित्त है दुख के लिए इसलिए वो विषय को मानना पड़ेगा जो दुख का निमित्त बड़ा विषय है बाह्य विषय को मानना पड़ेगा खाली विज्ञान से काम नहीं चलेगा इसलिए परतंत्र अस्थिता मता परतंत्र पर सिद्धांत तो को हमने स्वीकार कर लिया यद्यपि हमारा सिद्धांत तो खाली विज्ञान है हम बौद्ध हैं फिर भी हमने दूसरे का सिद्धांत जो पौराणिक आदि मानते हैं विषय मानने वाले हैं अन्य लोग नया एक वैशेषिक आदि जितने तो उनका तंत्र मानी सिद्धांत दूसरे का सिद्धांत को हमने स्वीकार कर लिया केवल हमारे अपने सिद्धांत में बैठने से व्यवस्था नहीं बन पाती है तो बाह्य विषय भी है एक अनुमान से सिद्ध होता है बोलता है या प्रत्यक्ष होता है बोलता है बाह्य विषय को दोनों मानते हैं सौतांतिक और वैभाषिक दोनों मानते हैं किंतु तो क्षणिक मानते हैं दोनों ने क्षणिक माना हुआ है ये इन्होंने कहा बाह्य विषय भी है आगे विज्ञान का योगाचार आगे खंडन करेगा तुम युक्ति से बोल रहे हो दाहिजन्य क्रिया के बिना जलन नहीं होना चाहिए कष्ट नहीं होना चाहिए हो रहा है इसका मतलब है युक्ति लगा रहे हो अगर बाह्य विषय को नहीं माने खाली विज्ञान वगैरह नहीं विषय नहीं है विज्ञान भी नहीं हो पाएगा तो दोनों गए ऐसी स्थिति होगी युक्ति लगा रहे हो तुम युक्ति लगाते हो किंतु हम वास्तविकता से बोलते हैं कोई वस्तु नहीं बाहर ऐसा बोलेगा विज्ञानवादी बोलेगा योगाचार बोलेगा हम यथार्थ को देखते हैं जब घाट करके जाते हैं तो घाट नहीं मिलता मिट्टी मिलती है विषय कहाँ है होता तो मिलना चाहिए ऐसा करके वो तर्क देते इनका खंडन करेगा विज्ञानवादी बौद्ध तो और वो विज्ञानवादी बौद्ध के मत का खंडन करेंगे चाहिए गौरपादाचार्य और द्वैतवादी तो वेदाचार्य तो हो अच्छा ठीक है देखिए ज्ञान से सविषय प्रत्यय वैचित्रणपत्ति प्रमाणी कहते हैं अर्धापत्ति प्रमाण देता है ज्ञान सविषयक होता है विषय के बिना ज्ञान नहीं होता अगर ज्ञान निर्विषयक हो एक ही आकार का ज्ञान होना चाहिए चिंता यहां भिन्न भिन्न आकार हो कभी पीला आकार कभी पीता आकार कभी लाल ज्ञान की आकृति लाल हो जाती कभी कभी पीला हो जाता है कैसा विषय होगा पीला पुष्प देखा तो ज्ञान भी पीला ही और रक्त पुष्प देखेगा तो ज्ञान भी लाल रूप भीतर वृत्ति बनेगी तो ये जो विषय में भिन्न भिन्न आकार है यहाँ अगर वो विषय न होते तो ज्ञान एक ही आकार का होना चाहिए किन्तु ज्ञान भिन्न भिन्न भिन आकार धारण करता है इसके मतलब बाह्य विषय के है निमित्त है, तभी तो भिन्न भिन्न ज्ञान भिन भिन भिन भिन बदल रहा है ये उन्दर का है ज्ञान से सविषय के ये प्रमाण देता है ज्ञान सविषयक होता है निर्विषयक नहीं होता खाली ज्ञान नहीं होता इसमें प्रमाण क्या है योगाज क्या वैभाषिक प्रमाण देते हैं प्रत्यय वैचित्र होते प्रत्येक मान ज्ञान में वैचित्र जो आ रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान होता है छोटा विषय होगा तो ज्ञान की आदमी भी छोटा हो जाता है अंतकरण तो बड़ा होगा पहाड़ आदि होगा तो वहां भी बड़ा हो जाता है ऐसे दिखता है पीला पुष्प देखेगा तो पीला बनेगा यहां लाल देखे तो भीतर लाल बन जाता है वही तो ज्ञान तो प्रत्यय में वैचित्र नहीं आना था ज्ञान यदि सविषय होता प्रत्येबंध ज्ञान में वैचित्र आ रहा है कभी लाल कभी पीला ऐसा ज्ञान होगा इसके मतलब विषय का अधिन है विषय के सहित ज्ञान हो रहा है तो बाह्य विषय को पाना पड़ेगा अगर ज्ञान विषय का अधिन न होता तो एक ही आकार होना चाहिए चाहे लाल देखे पीला देखे वह आकार एक ही होना चाहिए बदलना नहीं चाहिए ज्ञान में बदलाव हो जाता है इसलिए वो ज्ञान सब विषय के बाह्य विषय भी मानना पड़ेगा ये सौतरांतिक और वैवासिक तर्क देते हैं यानी योगाचार का मत है केवल विज्ञान से तो कुछ नहीं है कहा तो बोलते हैं बाह्य विषय भी मानना पड़ेगा एक है प्रमाणित अन्यथा इत्यादि कहा अन्यथा को यह नोल दिया नहीं तो होगा ही नहीं विज्ञान भी, भी नहीं हो पाएगा विषय में दूसरे भी तर्क है माने सविषय ज्ञान होगा निर्विषय ज्ञान दूसर है दूसरे हैं अग्निदाह प्रयुक्त दुख उपलब्धि अनुप्त अस्थि बाह्य दूसरे बाह्य विषय इसलिए भी मानना पड़ेगा शब्द स्पर्श रूप प्रसाद करने के लिए बाह्य विषय इसलिए भी मानना पड़ेगा नहीं करने से काम नहीं चलेगा विद्या अग्नि के दादी प्रयुक्त दुख होगा अग्नि से हाथ जल गया जलने पर जो उसके माध्यम से होने वाला जो कष्ट होगा जो कष्ट होगा अनुपलब्ध अनुपलब्ध उपलब्धि अनुपत्य से उसकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए अगर विषय का हो अग्नि का संपर्क अग्नि नहीं है तो क्या संपर्क होगा संपर्क होने दहा कहाँ से होगा दहा नहीं होगा तो दुख कहां से होगा दुख हो रहा है इसका मतलब बाह्य विषय अग्नि है ये भी है एक तर्क यह भी है इसलिए वो बाह्य पदार्थ को मानना पड़ेगा कहा संकलेश उपलब्धेश परत अंतराष्ट्रता कहा कष्ट का अनुभूति अनुभव हो रहा है कष्ट की अनुभूति होती है कष्ट का जो निमित्त होगा उसको मानना ही पड़ेगा वही निमित्त विषय है विषय के कारण से हमें कष्ट हो, हो तो रहा है तो विषय हमें कष्ट दे रहा है अग्नि हो तभी तो जलायेगी अग्नि तब हमें कष्ट होगा कष्ट की अनुभूति तो हो रही है इसको अब लाभ नहीं कर सकते यदि आपका अनुभव बता रहा है तो बिना विषय अग्नि नहीं था खाली कल्पना कर रही अग्नि की उसमें तो हमारे कष्ट नहीं होना होगा में चलेगा कल कहाजा निक्रिया नहीं होगी और निक्री मानना पड़ेगा यह कहते हैं लोग संक्लेष संब से, से परतंत्रास्थिका मत हमने परतंत्र को मान लिया पर सिद्धांत को मान लिया यद्यप हमारा सिद्धांत तो नहीं है हमारा सिद्धांत केवल विज्ञान है फिर भी हमने दूसरों के सिद्धांत नहीं आयिक वैशेषिक आदि जैसे बाह्य पदार्थ को मानते हैं हमने भी मान लिया ये युक्ति दो युक्ति से सिद्ध मानना पड़ेगा नहीं तो गति नहीं कि सौतांतिक और वैवाषिक का कर कहना है परतंत्र परोतंत्रम माने पर शास्त्र हमारा शास्त्र नहीं है हमारा शास्त्र तो केवल पता विज्ञान अतिरिक्त कुछ नहीं कहा दूसरे का शा, शास्त्र है नई आयिकों का सांख्य आदि का योगी आदि का जो बाह्य विश्व को मानने वाले वादी है उनके उनका सिद्धांत है परतंत्र माने पर शास्त्र तो दूसरे पथ का शास्त्र है दूसरे सिद्धांतों का है तस्वीर अस्तित्व उसको हमने अस्तित्व मान लिया अस्तित्व तद विषय से बाह्यर्थ से विद्यमान तो उसके अस्त में उन शास्त्रों का विषय जो का विषय है वो बाह्य विषयों को विषय बनाते हैं वो शास्त्र द्वैतवादियों का अन्यों का शास्त्र उसको हमने मान दिया श्लोक तात्पर्य महाकारिका के तात्पर्य बताते वाष्य उक्तस्य उक्त अर्थस्य से दृढ़ीकरण चिकित्सया पुनराक्षिपति ये तात्पर्य बताते हैं जो तो पूर्व में कहा हुआ था सब कोई भी जन्म किसी का भी जन्म नहीं है सिद्ध वही करना है सब अजन्मा ही हैं ये सिद्ध करना है उसे को दृढ़ करने के लिए पूर्व कथित विषय है कोई विषयांतर में नहीं जाने वाला है पूर्व में जैसे कोई पैदा नहीं हो सके युक्ति से लगा के दिखाया था और श्रुतियों में जो अपवाद वाली स्तृति दो थी अष्टम मंत्र द्वादश मंत्र मांडू के जो अपवाद वाला है उसको लेकर के ये चर्चा चल रही है कभी कभी शास्त्रों में व्यावहारिक दृष्टि से सृष्टि आदि की चर्चा हुई है व्यावहारिक सत्ता में है वो तो कौन आरोप आरोपकालीन स्मृतियों का अर्थ होता है जो आरोप बताती है स्मृति में इसी मांडूप में आरोप है जागृत स्वप्न सुदि का आरोप विश्व तेजस्व का आरोप प्रथम मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र का आरोप चल रहा तो वो था व्यावहारिक सत्ता मानने वाली स्थिति की व्यवहार में दिख रहा है तो ऐसे हुआ और ओमकार के पादों का आरोप किया नवम दशम एकादश मंत्रों में जिसको कहा अत्यादि कर कहा अद्वादश मंत्र में कहा ओमकार के पादों का खंडन कर दिया और अष्टम मंत्र में आत्मा के जो पादों का खंडन कर दिया अपवाद वाली स्थिति तो है तो कभी व्यावहारिक श्रुति जो आरोप वाली स्त्री में हम होते हैं उसके अर्थ करते हैं तो व्यावहारिक सत्ता को मान करके चलते हैं श्रुतियों में ऐसी है और कभी अपवाद वाली श्रुति के सहारे में चलते हैं तो इस प्रकार की बात है तो कोई जन्म ही नहीं अपवाद है जन्मांत तो प्रतिमा न बहिष्प प्रतिमादि स्त्री को देखते हैं अपवाद वाली श्रुति है उस में कोई पैदा नहीं हो वो पारवार्थिक सत्ता में बोलते हैं जो पारवार्थिक सत्ता से देखा यही बोलते हैं उक्तस्य से अर्थस्य भाषण का जो कथित विषय था उसी का कारण है सबके सब, सब अजन्मा ये तो सिद्ध किया था अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ ये सिद्ध किया उक्त से दृढ़ करवाने के लिए बोलना चाहते है दृढ़ीकरण के विषय दृढ़ करवाने की इच्छा है आचार्य उसी को दृढ़ करवाना चाहते हैं श्रोताओं के मन में दृढ़ आपको थोड़ा निगर न्याय लगा करके मजबूत करना चाहते हैं जब फूटा गाटना होगा ना थोड़ा हिलाओ पानी डालो फिर गाढ़ो फिर हिलाओ गाढ़ो करते करते मजबूत हो जाता है वैसे यहां भी थोड़ा निगर न्याय बोलते हैं उसको फूटा की तरह जो बात अजमा सिद्ध किया उसी को सिद्ध करना है पहले यहां पर कुछ बाह्य विषय दिखाएंगे बहुत तो बदला के दिखाएंगे दूसरे बहुत तो खंडन करेगा ठीक है उसके बाद उसका मत ये खंडन करेगा ये चलेगा उक्त से अर्थस्य से दृढ़ीकरण चिकित्सया को फिर कहा उसी अर्थ को दृढ़ करवाने की इच्छा से फिर आक्षेप करते हैं तो दृढ़ीकरण चिकितया पे टिप्पणी है पांच नंबर दृढ़ी भाव करोते हैं परिणामश यहां पर देखो क्री धातु से जब करवाने की बातें आएगी क्रिधातु से ऋच करना होगा पहले ये तो ऋष करने के बाद में ये लूट नहीं होगा करण नहीं करेगा वहां पर यूज रियासंत्य होकर के कारण बनना चाहिए था किंतु वो जो प्रेरणा अंश था ढीच का अंश को त्याग दिया है शुद्ध यहां भाष्य में ये बोलते हैं कि प्रकार ये बोलते हैं करना माने दृढ़ी भाव करोते के प्रेरणाशक त्यागा क्री धातु तो से जो ढीच का अर्थ निकालना है यहाँ करवाना यह अर्थ निकालना है प्रेरणाश को त्याग करेंगे त्यागने से चिकसया अपनी इच्छा से दृढ़ दृढ़ा रही सया उसको इच्छा से उस करने की इच्छा से तो करवाने की इच्छा से संपादन करने की इच्छा से ये कहा पुनराक्षिपति फिर आक्षेप करते हैं दाश का फिर आक्षेप पूर्ववादी के माध्यम से आक्षेप करवाते बाह्य विषय है उसके बिना ज्ञान नहीं होगा बौद्धों का दो बात दो बार आ जाएंगे सवतरांत वैवाहिक बोलते ही विषय को मानना पड़ेगा अर्थापति प्रमाण से सिद्ध होता है ऐसा बात आएगा एक में कहते हैं प्रज्ञान प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञान सवाल रहता है प्रज्ञप्ति यहां पर प्रज्ञप्ति माने प्रज्ञान ज्ञान को प्रज्ञप्ति कहा सब शब्दादि प्रति माने क्या है वो प्रज्ञान शब्द स्पर्श सब रूप रदि का जो ज्ञान होना है वो यहां प्रज्ञप्ति शब्दादी प्रती प्रतेत ज्ञान शब्द होगा जो प्रती ज्ञान होना है उसी को यहां प्रज्ञप्ति शब्द से कहा, कहा। तस्या वो प्रज्ञप्ति जो होगी सनिमित्त ही होगी निमित्त के बिना नहीं होगी खाली ज्ञान नहीं होगा विषय के बिना ज्ञान नहीं होता खाली ज्ञान कहाँ होता है विषय स ज्ञान होगा सविषय सनिवृत निमित्तम मान कारण उस ज्ञान का निमित्त माने कारण होगा विषय निमित्त कारण विषय बनेगा विषय होगा तो ज्ञान होगा एक अर्थात ऐसा है सनिमित्व सब विषय स निमित्तत्व है सभी विषय तो ज्ञान होगा सब विषय की होगा खाली ज्ञान नहीं होगा विषय सहित होगा इसलिए विषय को मानना पड़ेगा खाली विज्ञान विज्ञान करने से काम नहीं चलेगा कुछ नहीं खाली विज्ञान है विज्ञान बहुत ऐसे मानते हैं सौतांतिक वैवाहिक ऐसे नहीं विषय भी है विज्ञान तो है विषय भी है विषय मैंने ज्ञान नहीं होता उनका तर्क है स्वात्मा व्यतिरिक्त विषय था इति ये तत्त प्रज्ञानी है हम कहें स्व से ले विज्ञान को विज्ञान से अतिरिक्त स्वात्मा माने विज्ञान कुछ विज्ञान से अतिरिक्त विषय है खाली विज्ञान ही नहीं विज्ञान से अतिरिक्त विषय भी है यह हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सिद्ध करेंगे दो हेतु देंगे पेट तो होगा स्वनिधित तत्व क्यों नहीं तो द्वैनाश हो जाएगा द्वित भाव होगा और ज्ञान में फिर बिना बिना आकार नहीं आएगा बाहर विषय नहीं होगा तो ज्ञान एक ही आकार में रहना चाहिए कभी नीला कभी पीला कभी काला ऐसा ज्ञान कैसे होगा विषय भिन्न भिन्न इसलिए तो ज्ञान भिन्न भिन्न हो रहा है विषय को मानना पड़ेगा दूसरा है बात है अग्निदाहादि जब होगा तो कष्ट जो होता है तो अगर अग्नि वास्तव में न होती तो दहा भी नहीं होता दहा नहीं होता तो कष्ट न होता दुख नहीं होना चाहिए दुख हो रहा है अबलाप नहीं कर सकते इसके मतलब कोई निमित्त है दुख का निमित्त है तो दुख का निमित्त अग्नि आदि है विषय है, है। इसका ये कहना है सब विषय माना स्वात्म व्यतिरिक्त विषय था इस्जानी है हम इसे प्रतिज्ञा करते हैं ये वैभाषिक और संक्रांति बहुत धोखा करना है अपने से अतिरिक्त अपना स्वात्मा बने विज्ञान विज्ञान से अतिरिक्त जो विषय है इसका खाली विज्ञान नहीं अतिरिक्त विषय भी, भी है ये हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सिद्ध करेंगे इसके दो हेतु करके सिद्ध करेंगे नहीं निर्विषया प्रज्ञप्ति शब्दाधि प्रतिज्ञा शब्द स्पर्श रूप रस बंध देखो कभी हमें शब्द सुनाई पड़ता है तो शब्दाकार ज्ञान होता है और कभी हमने कुछ खाया पिया हो तो रसाकार ज्ञान होता स्वाद तो शब्द और स्वाद एक जैसा ज्ञान होता है क्या भिन्न भिन्न होता है कभी गंदाकार ज्ञान होगा कभी स्पर्शाकार ज्ञान होगा तो ये जो विज्ञान में जो वैचित्र आ रहा है ज्ञान में विचित्रता कभी शब्दाकार कभी स्पर्शाकार शब्द प्रसाद विषय न हो तो कहां से वैचित्र आएगा एक ही आकार में होना चाहिए तो बाहर का विषय भी है अभलाप नहीं कर सकते नहीं दिर्वया प्रज्ञप्ति का विषय रहित ज्ञान नहीं होता खाली ज्ञान ही ज्ञान ऐसा नहीं होता क्यों शब्दादि प्रती की प्रतीति में ज्ञान है निर्विषय नहीं तो को तो एक ही आकार होना चाहिए कभी शब्दाकार कभी रूपाकार कभी रसाकार कभी गंदाकार रसा कभी, कभी परसाकार ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए होती है।, है ज्ञान हो रहा है प्रतीति हो रही है इसके बाद शब्द आदि को मानना पड़ेगा भिन्न भिन्न आकार हो रहा तो भिन्न विषय को माने बिना आकार कैसे बदलेगा सब्राज्य प्रतिशत सर्वित मान प्रज्ञप्ति है सनिवित उस ज्ञान का निमित्त के सहित है वो प्रज्ञप्ति खाली प्रज्ञप्ति नहीं होती है सनवित सब विषयत्व अनुभव मानवता दे गया है विषय के सहित अनुभूति होती है किसकी ज्ञान की ज्ञान के अनुभव होता है विषय के सहित खाली ज्ञान का अनुभव नहीं होता है इसलिए बाह्य विषय को मानना पड़ेगा यही कथित है दोनों दोनों बाद तीसरा बात खंडन करेगा विज्ञान बाद इनका खंडन करेगा आगे तो कैसे खंडन करेगा अगर यहां समझेंगे तो खंडन समझ पाएंगे तो दो बार विषय को मानता है तर्क दे रहा तर्था तर्था है। ट्रिप्पणी में कहा सव विषयत्व अनुभूय मान्यता सविषयत्व अर्थ है विषय के सहित अनुभूति होती है किसकी विज्ञान की खाली विज्ञान की अनुभूति नहीं होती है इसलिए बाह्य विषय भी है अन्यथा यदि नहीं मानेगा अन्यथा द्व्य न सतिका में कहा अन्यथा यदि नहीं मानेंगे अन्य प्रकार मानेंगे माने बाने, भाई विषय नहीं खाली ज्ञान होता है मानने लग जाएंगे तो क्या स्थिति आएगी ज्ञान में प्रज्ञप्ति को निर्विषय मानने पर विषय रहित ज्ञान होता है मानने लगेगा तो क्या होगा कहा शब्द स्पर्श नील पीत तो लोहित आदि प्रत्यय तो वही चित्र से नाश था यह द्वैत का नाश हो जाएगा तो भिन्न भिन्न आकार हो रहा था ज्ञान में कभी स्पर्शाकार कभी नीलाकार कभी पीताकार कभी रक्ताकार लोहित आकार ऐसे आकार का नाश हो जाएगा ना सब रहेगा ही नहीं कोई आकार तो एक ही ज्ञान होना चाहिए ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं कहा चित्र से द्वैश्य नाश होता है द्वहित जो प्रत्यय हो रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान हो रहे थे उसका नाश होगा नाश हो माना अभाव अभाव प्रसज्यता अभाव की प्रसति आ जाएगी किन्तु आप कल्प नहीं बोल सकते आपका आकृति सहित ज्ञान हो रहा है इसके लिए बाहर विषय भी है खाली ज्ञान होता ही नहीं कोई भी हो विषय घटित ज्ञान होता है तो विषय है तभी तो आकृति बनी या। नहीं तो ज्ञान होगा ही नहीं कहा न तो प्रत्यय वैचित्र से अभावो से अभाव हो तो प्रत्यय में जो वैचित्र करने वाला द्वैत है विषय है शब्द आदि तो प्रत्य ज्ञान ज्ञान में जो वैचित्र वैचित्रा है कवि लीलाकार कवि पिताकार विषय है वो नैचित्र द्वेश जो प्रत्यय वैचित्र करता है द्वैत शब्द स्पर्श आदि जो बाह्य विषय है उसका अभाव उसका अभाव नहीं मान सकते तो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका अभाव घोषित नहीं कर सकते हैं अतः प्रत्यय वैचित्र द्वस्त दर्शनार्थ इसलिए ज्ञान का जो बैचित्र है द्वैत दिख रहा है कभी शब्दाकार ज्ञान होता है प्रशास आदि होता है वो तो शब्द स्प्रशाद विषय भी, भी मानना पड़ेगा इसलिए क्या मानते हैं हम परेशान तंत्रम परतंत्र परतंत्र स्थित पता का इसलिए हम दूसरे के सिद्धांत तो को मान लेते हैं यद्यपि हमारा सिद्धांत तो केवल विज्ञान है फिर भी युक्ति बोल रही है कि विषय को मानना पड़ेगा परेशान तंत्र परतंत्र दूसरे का जो सिद्धांत है द्वैतवादियों का बने नैयायिका दिखी का हमारे बहुत सिद्धांत नहीं है विज्ञान छोड़कर दिक्कत का दूसरे का सिद्धांत का हम स्वीकार करते हैं ये मानते हैं इति अन्य शास्त्र जो अन्य लोगों के शास्त्र है उसको परतंत्र का हमारे शास्त्रों से अतिरिक्त शास्त्र वह है तस्वीर का परतंत्राश्रय से परतंत्र में जो आश्रित है बाह्य पदार्थ उनमें शब्द स्पर्स आदि को माना हुआ है नई आयिक वैश्य ग्रंथों में तो परतंत्र में आश्रित है बाह्य पदार्थ ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान से अतिरिक्त विषय है वहां उनके उनके सिद्धांतों में हमारे सिद्धांत में, में हम तो ज्ञान से अतिरिक्त नहीं करके बैठे है किन्तु उनके सिद्धांत भय नया वैसे के अधिक सिद्धांत में बाह्य विषय ज्ञान से अतिरिक्त है मता अलिप हमने भी स्वीकार कर ली ये दो बात बोलते बहुत धोखा है सौत्रांतिक और वैसिक दो और तीन की टिप्पणी दो में कहा आस्त्र इस बने प्रतिबाद दूसरे शास्त्रों का प्रतिबाद्य विषय हम स्वीकार करना पड़ेगा हमें क्यों युक्ति तो ये बोलती है कि विषय के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान में वैचित्र नहीं आना चाहिए विषय में वैचित्र कहा न होता तो ज्ञान में विषय न होता ज्ञान एक ही प्रकार का होना चाहिए तो भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान होता है इसे भी मानना पड़ेगा वह यह विषय है दूसरा अभिप्रेता मैंने बाह्यर्थवादी बौद्ध विशेष विशेषा बाह्यार्थवादी जो बौद्ध विशेष है बाह्यर्थवादी बौद्ध है सौत्रांतिक वह इनको स्वीकार है ये स्वीकार करते हैं क्या बाये विषय को स्वीकार करते हैं युक्ति को देखा एक बुद्धि समय हो गया है द्रम गणेवा भद्रम पश्येक्ष स्थिरंग दशे मेरे ओं